गीता गीतातत्वचित अड़तालीस्वा प्रवचन यज्ञ ही संसार चक्र की धुरी गीता अध्याय गीताध्यान श्लोक दस सेोला संसार चक्र एक विराट यजा यग्य। सृष्ट् पुरवाच प्रजापति अन अनेन ध्व एस वो स्विष्ट देवान् ते देवा भावता भावंत वह पर भावय परम वापस इष्टागा वो देंदाते य भाविता तैर्दत्ता येभ्यों भुंक्ते स्न सह यसिष्टाशिशनो तो मुच्यंते सर्विविष ते भेघम पापा सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ प्रजा को उत्पन्न करके कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो यह तुम्हारे लिए अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला बने इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को पुष्ट करो और वे देवता तुम लोगों को पुष्ट करे इस प्रकार परस्पर एक दूसरे का पोषण करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो गए देवतागण यज्ञ से संतुष्ट और पुष्ट हो तुम लोगों को अभिष्ट भोग वस्तुएं प्रदान करेंगे इसलिए उनके द्वारा प्रदत्त भोगों को उन्हें बिना दिए जो भोग करता है वह चोर ही है यज्ञ का अवशिष्ट खाने वाले संतजन समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं किंतु जो केवल अपने लिए पकाते हैं वे पापी जन तो पाप ही खाते हैं अब उपर्युक्त श्लोकों में वे बता रहे हैं कि हमें क्यों अपने कर्म का यज्ञ बना लेना चाहिए एक कारण तो उन्होंने बता ही दिया है कि कर्म जब यज्ञ बन जाता है तब उसका बंधन नहीं लग पाता पर यहाँ पर एक दूसरा कारण यह बताते हैं कि यह संसार चक्र ही एक विराट यज्ञ है जिसमें सूर्य चंद्रमा तारे वायु अग्नि वरुण पृथ्वी औषधियाँ वनस्पतियाँ पशु पक्षी सभी अपनी अपनी आहुतियाँ दे रहे हैं अतः मनुष्य का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इस विराट यज्ञ में अपनी भी आहुति दे यज्ञ का तात्पर्य होता है समर्पण अग्नि में आहुति डालना समर्पण का ही प्रतीक है ब्रह्मा ने सृष्टि के साथ यज्ञ को भी उत्पन्न किया और उत्पन्न की हुई प्रजा के से कहा कि यह यज्ञ तुम्हारी वृद्धि करेगा और तुम्हारी अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति करेगा यज्ञ को इष्ट कामधुक कहा यह यज्ञ हर वस्तु के साथ लगा हुआ है हम संसार में जो भी पदार्थ उत्पन्न करते हैं उसे यज्ञ के द्वारा ही करते हैं अग्नि में सोम की आहुति होना ही यज्ञ कहलाता है